विशुक्र विशंक वर्णन रण में अपने सहोदर महादैत्यो को भग्न हुआ देखकर और सेनाओं का रुदन सुनकर भंड दैत्य अत्यधिक चिंता से संतिप्त हो गया था फिर भंड दैत्य ने दो सहोदरों को जब सैनिकों से संयुक्त थे युद्ध करने के लिए वहाँ पर भेजा था वे दोनों भाई परमाधिक क्रुद्ध हो रहे थे और भंड दैत्य के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गयी थी फिर विशुक्र और विशंग ने महान उद्यम को प्राप्त किया था वहा पर छोटे भाई के सहित महान बल वाले युवराज को भी पीछे भेजा था उसकी सेना तीनों लोगों को कंपन देने वाली थी वह 400 सौ सेनाओं से आवृत था युवराज महान प्रताप से बढ़ गया था उल्लुजित प्रभृति उसके दस भांजे थे जो बहुत ही उद्य थे और भंड की धूमिनी भगनी में समुत्पन्न हुए थे महान मातुल भंड के द्वारा ही उनको अस्त्रों की शिक्षा दी गई थी वे विक्रम से बलन करते हुए सेनापति भी रवाना हुए थे वे प्रोधगत धनुषों की ध्वनियों से दस दिशाओं को भर रहे थे उन दोनों मातुलों की प्रीति को उन भांजों ने विस्तृत किया था प्रत्येक गहरे अहंकार वाले यानों पर समारूढ़ हुए थे उन्होंने धनुषो को चढ़ा विशुक्र के पीछे अनुगमन किया था यौवराज्य की प्रभा के चिन्ह छत्र और चामरों से शोभित वारण पर समारूढ़ होकर विशुक्र युद्ध भूमि में प्राप्त हुआ था इसके पश्चात कलकल -कल के घोष को करने वाली सेना से समावृत विशुक्र ने महान भयंकर सिंह किया था उसके क्षोभ से क्षुभ हृदयों वाली शक्तियां संभ्रम से उद्धत हो गई थी और पंक्तियां बांधकर वे उस अग्नि के प्रकार के वलय ऐसी निकली थी अपनी कांती से आकाश को विद्युत ऐसी परिपूर्ण कर रही थी रण को उन्मुख उन्होंने व्योम चक्र को रक्त कमल के सदृश बना दिया था इसके बाद भंड के दोनों छोटे भाई वहाँ पर समागत हो गए थे जो युद्ध दुर्मत थे एक ही साथ युद्ध करने के लिए आए हुए उनको मंत्रिणी और दंड नायिका ने सुना था उन दोनों ने रथों में शिरोमणि किरी चक्र और गेय चक्र रथों पर समारोहण किया था उन दोनों ने छत्रों को धारण किया था और चमर उन पर ढुराए जा रहे थे वे दोनों ही प्रवृत्त अफसराओं के द्वारा ले जाई जा रही थी वे दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा पाकर युद्ध करने के लिए वहां से निकलकर चली थी श्री चक्र राज रथ की रक्षा के लिए ये निवेशित थी इन्होंने सौ अक्षोह सेना और भीषण अस्त्रों को वर्जित कर दिया था अन्य समस्त चमू का जाल के साथ रण को उन्मुखी वह निकल चली थी आगे रथ पर बैठी हुई दंड रवाना हुई थी वह एक ही की उंगली से हला को घुमाती हुई और दूसरे हाथ से मूसल को बार बार घुमा रही थी तरल चंद्र की कला से स्पुर करते हुए पोत्र कमल वाली वह युद्ध में सबसे आगे सदा वह विक्रम से उद्धवत रहती थी इसके पीछे गे चक्र रथ में विराजमान अनुगमन कर रही थी यह मत से उद्धवत धनुष की ध्वनि से संपूर्ण विश्व को भर रही थी उसने अपने जूड़े की चोटी बना रखी थी जिसमें चंद्र की कला शोभित हो रही थी स्फुरित तीन नेत्रों वाली और सिंदूर के तिलक की कांति वाली देवी ने पद्म के तुल्य सुंदर और मणियों के कंकड़ की कांति से संपन्न कर से तूनीर के मुख से खींचे हुए बाण को घुमा रही थी वहाँ पर वर्धन हो वर्धन हो इसकी ध्वनि चारों ओर हो रही थी दिव्य मुनिगण प्रसन्नता से नृत्य करते हुए वचनामृतों से आशीर्वाद दे रहे थे गेय चक्र रथेंद्र के पहियों का विघटन हो रहा था इससे दैत्यों के हृदय के साथ ही भूमि को विदीर्ण कर रही थी उस समय में गीतों का भी बंध चल रहा था जो अलौकिक और विश्व के मन को मोहन करने वाला था बहुत सी मरीचिया गीत का गान कर रही थी 8000 हजार सेना समर की उद्धत थी कल्पांत में मर्यादा से रहित सागर के समान ही वह कर्षण कर रही थी उसकी शक्तियों की सेना के चक्र में विविध वेशभूषा वाली शक्तियां विद्यमान थी कुछ की कांति तो सुवर्ण के समान थी कुछ दाडिम के तुल्य थी और कुछ मेघों के तुल्य थी अन्य सिंदूर जैसी कांति वाली थी कुछ पाटल वर्ण की थी कुछ कांच के अंबरों की महादरी के सदृश थी और दूसरी श्यामल एवं कोमल थी अन्य हीरे के सदृश थी और कुछ गारुत्म मणि के समान थी विरुद्ध पांच बाणों से मिश्रित शत से कुछ अनेक आयुधों वाली अपनी शारीरिक कांति को प्रकाशित कर रही थी ऐसी अनगिनत शक्तियां दंडिनी के सैनिकों के साथ वहां पर युद्ध के लिए चली थी हे कुंभ संभव जैसा उनका भूषण वेश आदि था और प्रभाव का लक्षण था वैसा ही मंत्रिणी की सेना का भी सन्ना था जैसी सदगुण शालिता थी और जो भी आश्रितो का लक्षण था तथा जैसा भी दैत्यों के समुदाय का संघार था वैसी ही वे सबके द्वारा पूजित भी हुई थी महारागी की जैसी शक्ति थी वैसी ही संपूर्ण दंडिनी की भी थी किंतु विशेषता यही थी कि उसके हाथ में सा था महारागी ने उसकी आज्ञा की मुद्रा गुलियत वित्तीर्ण कर दी थी मंत्रिणी और दंड की सेना इस प्रकार से चली थी उस सेना के भार से ये भूमि भगुर हो गयी थी और वह झूले की तरह ही हिलने लग गई थी इसके अनंतर महान तुमुल और रोम हर्षण युद्ध प्रवृत्त हो गया था उस युद्ध में उठी हुई धूली में जो जंबाल के ही समान हो गई थी सातों सागरों के जल को छा लिया था जो अश्वों पर सवार थे उन्होंने घुड़सवारों के साथ एवं हस्ती ने अधोरणों के साथ और पदार्थियों ने पैदल सैनिकों ऐसी संगत होकर खड़गो ऐसी युद्ध किया था संग्राम में दंड ने विशंक के साथ युद्ध किया था अपने मणियों के कारमुख को खींचकर श्यामा ने विशुक्र के साथ युद्ध किया था अश्वारूढ़ा ने बहुत भारी उल्लूक जीत के साथ रण किया था संप ने युद्ध की इच्छा से पुरुष के साथ युद्ध ग्रहण किया था नकुली देवी ने युद्ध करने की इच्छा से विश्व को बुलाया था महा ने कुटिशेण के साथ युद्ध किया था उन्मत भैरवी ने मलक के साथ संग्राम किया था और लघु श्यामा ने कु के साथ रण किया था स्वप्नेशी ने मंगल के साथ युद्ध किया था वाग ने ध्रुगण के साथ रण में भिड़ंत की थी चंडकाली ने कोलाट के साथ रण किया था दैत्यों की अक्षोहीणियों के साथ सौ अक्षोहीणी सेनाओं ने परस्पर में बड़ा भारी युद्ध क्रोध में मूर्छित होकर किया था उस युद्ध के प्रवृत्त होने पर दुष्ट दानव शुक्र ने जब यह देखा था कि शक्तियों की सेना बढ़ रही है और अपनी क्षीण हो रही है तो क्रोध में भरकर उसने एक बड़ा धनुष खींचा था और उस समस्त शक्तियों की सेना में त्रिशास्त्र छोड़ दिया था उसने जो दावानल की ज्वाला के समान दीप था उस बड़ी सेना को मत दिया था तीसरे युद्ध के दिन में एक प्रहर मात्र रवि के ग होने पर विशुक्र के द्वारा छोड़े हुए त्रिशास्त्र से शक्तियाँ व्याकुल हो उठी थी उन तालु के मूल का शोषण कर रहा था कानों के छिद्र भी रूक्ष हो रहे थे और अंगों में दुर्बलता हो रही थी तथा आयुधों को छोड़कर देहों को भूमि पर गिरा रहा था युद्ध में अन्युद्यम करने वाले तथा समस्त उत्साह के विरोधी उस तर्श के द्वारा क्वित शक्तियों की सेना को देख वह मंत्रिणी पोतृणी के साथ बहुत ही चिंतित हो गयी थी अतीव अहित विशंका वाली उस दंड से बोली रथ में स्थित और रथ होकर उसके प्रतिकार कर्म के लिए कहा था हे सखी पौत्रिणी यह दुष्ट का त्रिशास्त्र आ गया है इसका हमारी सेना पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो गया है विधाता का क्या क्रम है यह अस्त्र तो हमारी सेना को शिथिल कर रहा है सबके तालू मूल सूख गए है और सबके आयु भ्रष्ट हो गए है इस युद्ध में शक्तियों का मंडल उपेक्षित हो गया है ना तो कोई भी युद्ध करती है और ना कोई आयुध ही ग्रहण कर रही है हे आली, तालु के शुष्क हो जाने से ये बोलने में भी असमर्थ हो गई हैं। हमारी ऐसी दशा को सुनकर महेश्वरी क्या कहेगी दैत्यो ने तो हमारा बड़ा ही अपकार किया है इसका कोई उपाय सोचना चाहिए हे पौत्रिणी सोलह सर्वत्र यहाँ पर अक्षोहीणी है ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तर्श से पीड़ित न होवे इसी अवसर सेना को हथियारों को छोड़ने वाली देखकर ये दानव छिद्रों में प्रहार करने वाले हैं और बाणों से निहनन कर रहे हैं यह बड़े ही खेत की बात है यहाँ पर तुमको और मुझको कोई उपाय करना चाहिए उस समोद्यम में कुछ करना ही है तुम्हारे रथ के पर्व में स्थित जो शीत का महारणव है उसको ही शक्तियों की त्रिषा के छेदन के लिए आदेश दो तो, क्योंकि अल्प पानी के पानों से उनकी त्रिषा का क्षय नहीं होगा वही मदिरा का सिंधु शक्तियों के समूहों को तृप्त करेगा समर के उत्साह करने वाले महान आत्मा वाले उसी को आदेश दो तो। वह समस्त दर्श का प्रशमन करने वाला है और महान बल के बढ़ाने वाला है ऐसा कहने पर वह दंड इस समुदाय ऐसी परम हर्षित हुई थी चक्रेश्वरी ने रथ में सुधा के सिंधु को आज्ञा देकर बुलाया था वह मत से अलस और रक्त नेत्रों वाला था हेम के समान उसकी आभा थी माजाओं से वह भूषित था उसकी आज्ञा के पालक उसने दंड को प्रणाम किया था उसने अनेक प्रकार का अपना स्वरूप बना लिया था कहीं तो तरुण सूर्य के समान वह पाटल था और कहीं पर तापिच के तुल्य श्यामल था और कहीं पर धवल कांति वाला था इस सिंधु राज ने वायु के द्वारा अधिक होकर हाथी के सून के समान आकार वाली करोड़ों धाराएं बरसाई थी कल्प के क्षय के समय पुष्कलावर्तक आदि बलाहकों से निशम शक्तियों के मध्य में वह सागर गिरा था जिसकी गंध मात्र से ही मृत प्राणी स्पष्ट उठकर खड़ा हो जाया करता है और जो दुर्बल होता है वह प्रबल हो जाया करता है वह सूराम्बुदी वर्षा का था परार्थ संख्या से अतीत मधु धाराओ की परंपराएं थी उनका पान करती हुई पिपासा से आर्थ मुखों से उसने पान किया था और वे शक्तियाँ उठकर खड़ी हो गई थी उस सेना के चारों ओर ऐसा एक प्रकार का मंडल था कि जिससे वह मदिरा सिंधु की वृष्टि दैत्यों पर न जाकर पड़ जावे कदम वासिनी ने लघु हस्तता से छोड़े गए सहस्त्र शरो ऐसी विस्मय करी किया था उस कर्म से सभी मरुद विस्मित हो गए थे इसके अनंतर उन शक्तियों ने रण के मध्य में पान बहुत किया था अनेक मदिरा की धाराएं बल और उत्साह के वर्धन करने वाली थी जिस जिस के मन की जो जो भी प्रीति थी वैसी वैसी ही पी थी तीसरे युद्ध के दिन में दो प्रहर की अवधि तक सुरबु ने निरंतर मध्य की धाराओं से वर्षा की थी